करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग आपकी बातें करते हैं और खास करके पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड पे बात करते हैं ताकि आपको उस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप अपना करियर को फ्रेम करें तो आइए ऐसे ही कुछ विशेष बात आज करेंगे और आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सुझाने के लिए डॉक्टर सुनील शर्मा हमारे साथ है जो एल एल और पी एच और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी है आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनील शर्मा जी जी आ, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर ऑप्शन में हम लोग बच्चों को खास करके अच्छी तरह से वो अपना करियर को फ्रेम कर पाएँ और समझ पाए कि मुझे कहाँ कैसे अपने क्वालिटी के अनुसार अपने विचारों के साथ अपने की है उसको कहाँ एकदम सही ढंग से सेट करें इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है और इसमें मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि वकील एडवोकेट और जजेस इन सभी की बहुत अच्छी एक आ, इमेज बनी हुई है सब जगह जो है इसमें अपना आप है अच्छा करियर कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी एक बहुत ही अच्छी तरह से काफी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे एलएलबी का कोर्स कौन कर सकता है और इसके लिए क्या शर्तें हैं देखिए भारत के संविधान ने सभी को ये स्वतंत्रता प्रदान की है जी। कि कोई भी व्यक्ति एलएलबी का कोर्स कर सकता है अर्थात कानून की जानकारी प्राप्त कर सकता है ये सभी को अधिकार है अभी कुछ समय पहले बी जो सारी लोकोले जिसपे अपनी कमांड रखती है बाहर काउंसिल ऑफ इंडिया इसने अभी कुछ समय के लिए एज बाउंडेशन लगाई थी 35 फाइव लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो एज लिमिट हटा दी गई है वो कुछ समय के लिए ही लगी थी वापस से उस एज लिमिट को हटा दिया गया है अच्छा, अच्छा। अब किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को कानून की शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार है इसके लिए सिर्फ दो शर्तों का होना मुझे लगता है सिर्फ आवश्यक है पहला है कानून की शिक्षा या एल का कोर्स वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी कम से कम ग्रेजुएशन के अंदर अर्थात स्नातक के अंदर 45 परसेंट मार्क्स यानी 45 परसेंट मार्क्स होने आवश्यक हैं सेकंड चीज़ है कि 45 परसेंट जो उसके स्नातक में हैं वो किसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से हो स्नातक होना चाहिए एज का कोई लिमिट नहीं है किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति एलएलबी का कोर्स कर सकता है और वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं कि मेरी खुद की एज थर्टी सिक्स थर्टी सेवन है लेकिन मेरे जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में उनकी कईयों की उम्र अबाउ सिक्सटी है अर्थात सिक्सटी ईयर्स के सिक्सटी फाइव के सेवेंटी ईयर्स के लोग तक कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस उम्र के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं <laughs> जो एक मुझे गुरु मानते हुए मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े ही तन मन से उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई तो आरएस ऑफिसर हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं कई आई वगैरह हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका उद्देश्य यही है कि हम कानून के बारे में जाने भारत के लो के बारे में जाने भारत के संविधान के बारे में जाने किस प्रकार भारत का संविधान क्योंकि भारत का संविधान हमारे देश की सर्वोच्च विधि है जैसा कि सभी लोगों को पता है इससे बढ़कर कोई भी विधि नहीं तो हर व्यक्ति हर उम्र का व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो जवान हो या वृद्ध हो सभी लोग बाग सभी व्यक्ति कानून की शिक्षा प्राप्त करने का सभी को स्वतंत्रता दी गई है और सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सुनील शर्मा जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर अभी सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर इसमें अपने आप को अपना करियर ही बनाना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका है कि इसमें कौन सी शर्तें वो डॉक्टर शर्मा ने अच्छी तरह से बताया कि आपको सिर्फ़ डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का और पैंतालीस उसका होना चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपका जो है डिग्री होना चाहिए तो ये आपको ध्यान में रखना अगर आप ऐसे आपके पास डिग्री तो जरूर आप एल कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के लिए आपको अवधि जो है वो सर से हम लोग पूछ के बताएंगे आगे और मैं चाहूंगा कि एल जो कोर्स है इसका भविष्य क्या हो सकता है और बच्चों के लिए किस प्रकार का अपना करियर इसमें बन सकता देखिए जहां तक हम भविष्य की और करियर की बात करते हैं तो एल एल करने के पश्चात बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें बच्चा अपना करियर बना सकता है जिसमें मैं सबसे बड़ा अगर मानता हूँ किसी चीज़ को तो वो है जुडिशल सर्विस जुडिशल सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा वो व्यक्ति एलएलबी करने के पश्चात यदि वो क्वालिफाइड कर जाता है जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम तो वो समाज को एक न्याय प्रधान कर सकता है समाज के जो भी गरीब लोग हैं निर्धन व्यक्ति हैं जो न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं उनको भी वो न्याय प्रधान करने का कार्य कर सकता है तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि हम बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करें जिसके द्वारा वो समाज में पूर्ण रूप से ईमानदारी से लोगों को न्याय प्रदान कर कर सकें या न्याय प्रदान करें कहीं पर भी इस प्रकार का भेदभाव ना रखें जिसके कारण कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित हो जाए उसके अलावा अगर आप अदर स्टेज पर अदर उस पर ऑप्शन पर जाते हैं तो वह हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे हम साधारण भाषा में सरकारी वकील भी कहते हैं सरकारी वकील वह व्यक्ति होता है जैसा कि मैंने बताया कई बार कुछ निर्धन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अपने लिए पैसे की कमी के कारण या अज्ञान की भावना की कारण अपने लिए एडवोकेट या वकील अपॉइंट नहीं कर पाते नहीं। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको इस प्रकार से एडवोकेट वकील उपलब्ध कराती हैं ताकि उनकी तरफ से वो पैरवी कर सके उनको न्याय प्रदान कर सकें उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आजकल जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनको एक सरकारी आदेश के अनुसार अपने यहां एक ए, लीगल एडवाइज़र रखना आवश्यक हो गया है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एल बोलते हैं वो कंपनी जैसे जैसे अपना बिजनेस ग्रो करती रहती है तो उसको कई इस प्रकार की परेशानी आती हैं इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर उसको आवश्यकता होती है अपने लीगल ओपिनियन की तो वो अपने यहाँ एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करती हैं चाहे वो पैनल पे अपॉइंट करें मतलब आ, कुछ समय के लिए अपॉइंट करें या फुल टाइम के लिए उसको अपॉइंट करें ताकि वो समय समय पर उनकी परेशानियों का हल कर सकें उनको उपयुक्त जो कानूनी सलाह है वो उन कंपनियों को दे सकें ताकि वो अपना बिजनेस अपना व्यापार अपना कारोबार ग्रो कर सकें बढ़ा सकें जी डॉक्टर सुनील शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र तो सुनकर खुश हो रहे होंगे कि किस तरह से ये हम लोग अपना भविष्य बना सकते हैं और कौन कौन से जगह पे अपना करियर बना सकते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि एलएलबी का जो कोर्स है वो कितने समय तक पूरा होता है कैसे इसका थोड़ा सा डिटेल बताइए देखिए वर्तमान समय में एल के लिए दो कोर्स अवेलेबल हैं पहला तो है एल एल बी ईयर का डिग्री कोर्स जिसके लिए मैंने बताया कि स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है 45% परसेंट नंबरों के साथ किसी भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से वो स्नातक हो इसके अलावा एक नया कोर्स अभी और लॉन्च हुआ है जिसे हम कहते हैं एल एल बी फाइव ईयर कोर्स पाँच साल का एक कोर्स है इस कोर्स को आप बारहवीं क्लास के बाद अर्थात ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं इसके अंदर शर्तें ऐसी हैं कि ट्वेल्थ के अंदर आपकी मिनिमम टू मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए और आज आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए देखिए एल एल थ्री ईयर के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई आयु सीमा आयू नहीं, थी। नहीं थी लेकिन यहां पर एल एल फाइव ईयर कोर्स के लिए आपके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है जो कि है इक्कीस वर्ष इक्कीस वर्ष से अधिक उसकी आयु नहीं होनी चाहिए और उसके बारहवीं के अंदर कम से कम मिनिमम पचास मार्क्स होने ही चाहिए ऐसी अवस्था में वो एल एल ईयर का कोर्स कर सकता है आजकल वर्तमान समय में सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हैं वो अपने यहाँ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन करती हैं जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं एल एल ईयर कोर्स करने के लिए वो एग्ज़ाम देते हैं और जो भी क्वालिफाइड होते हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर वो उसमें एडमिशन होते हैं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो कितना समय हुआ इसको चालू करके वैसे इसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल इसकी हुआ है तीन साल की अवधि से पहले ही ये कोर्स अभी नया लॉन्च हुआ है <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सुनील शर्मा जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी उन्हें ये तो पता चल गया है कि एल कोर्स कैसे कर सकते हैं उसकी शर्तें क्या है और कितने समय का होता है ये तो पता चली गया है और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसमें कौन सी टफ चीज़ें आती हैं क्या मुश्किलें आती हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीड मोर्ड वन नाइनटी करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्करा रहो देश मेरा दे सरला ये है सोने की चिड़िया देश मेरा चिड़ियाला ये तो सोने की चिड़िया देखो देश मेरा देखो देश मेरा वे रंगीला ये तो सोने की चिड़िया देश मेरा केसरिया साफा बंधे चोरा छेल छबीला देखो देसह मेरा से कहा है देश को सोने की चिड़िया आड़िया मेरा वे रंगी लाइए है वो नगरिया प्राचीन काल से कहा है देश को सोने की चिड़िया वेश मेरा वे सरंगी लाइए है वो नगरिया उचि आ रे आ जा रहे उछड़िया रे चार मुस्लिम के सिख ईसाई है दुनिया में हर जगह फैली बुराई है साथ चलो सारे हाथ पकड़ के हम सब एक और भाई भाई है चले हैं हम अब रुकेंगे नहीं किसी देश के आगे हम झुकेंगे नहीं देख लो कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरा देश किसी से कम नहीं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 जा रहे चिड़ी आ रे आजा रहे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है और डॉक्टर सुनील शर्मा जी जो बी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं और लॉ पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगता है जब भी हम लोग लॉ की बात करते हैं एलएलबी की बात करते हैं तो एक लोगों का आकर्षण बना रहता है उसके ऊपर लोग पूछेंगे बात करेंगे और कुछ सोचेंगे ज़रूर क्योंकि विषय ही ऐसा है और आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि डॉक्टर सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं इस विषय में बहुत अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं और मैं चाहूँगा कि एल कोर्स के बारे में या कोर्स करने के पश्चात हम या जो विद्यार्थी है वो समाज को क्या दे सकते हैं इसके बारे में आप बताइए देखिए एलएलबी कोर्स करने के पश्चात विद्यार्थी समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमारे समाज में जैसा कि सभी लोगों को पता है कि निर्धनता गरीबी करप्शन भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है जिनका समाधान करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की योग्यता हासिल करनी पड़ेगी जिसके द्वारा हम इन सभी समस्याओं का डटकर मुकाबला कर सकें तो इसके समाधान के आधार पर यदि हम एल कोर्स करते हैं या फाइव ईयर लोका कोर्स करते हैं तो हमें एक योग्यता मिलती है कि हम इन बुराइयों का अंत कर सकें बुराइयों को हम समाप्त कर सकें तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इसके विद्यार्थी हैं वो समाज में इस प्रकार की बुराइयों को ढूंढें तलाश करें और उन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए न्यायालय के द्वारा आजकल एक बहुत अच्छा संसाधन चल रहा है पीआईएल जिसकी फुल फॉर्म में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी समाज में जो भी बुराइयाँ हैं उनको न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से रख सकते हैं इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया का प्रक्रिया निर्धारित नहीं है एक सादे कागज़ पे भी आप किसी भी समाज की समस्या रखें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं अगर न्यायालय को लगता है कि वो समस्या समाज से जुड़ी हुई है समाज के एक विशेष वर्ग से जुड़ी हुई हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना निर्णय सुना सकता है ताकि उस बुराई का अंत किया जा सके और मैं मानता हूं कि इस पीआईएल के जो जनक थे श्री एम सी गुप्ता जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया और समाज की बहुत सी बुराइयों को फॉर एग्जांपल के पर्यावरण से संबंधित जो थी गंदगी से संबंधित जो थी उन बुराइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पी याचिका दायर की जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बहुत सी याचिकाओं पर अपने निर्णय दिया और एक समाज को सुधारने के लिए एक ठोस कदम उठाया अब जहां तक बात आती है पीआईएल को दायर करने की तो अगर हम हाईकोर्ट में कोई पीआईएल यानी कि याचिका पब्लिक इंटरेस्ट याचिका दायर करना चाहते हैं तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 इसकी इजाज़त देता है और यदि हम इसी प्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करना चाहते हैं तो इसके लिए भारत का संविधान 32 टू अर्थात बत्तीस हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम स्वच्छ स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट के सामने रख सकें इससे नीचे के कोर्टों के अंदर हम पी दायर नहीं कर सकते अर्थात हम प, हमको अगर पी दायर करनी है तो या तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि समाज को सुधारने के लिए एक कदम हम बढ़ा सकें और समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए एक कोशिश कर सकें जी सुनील जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को ये एक बहुत ही अच्छा जो भी इस कोर्स को करते हैं एल करते हैं तो एक समाज में जो है बहुत बड़ा अहम रोल निभा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं और नए नए कानून बनते जाते हैं उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता तो एल कोर्स करने के बाद शायद ये समाज में एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है लोगों को जानकारी दे सकते हैं इवन अपने सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर तो लोगों को अवगत करा ही सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है एक एलएलबी करने के बाद ही आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग करियर की दृष्टि से अगर देखें इसको एक विद्यार्थी इसको अगर करियर के बारे में सोच रहा है कि मुझे इसमें अपना अच्छा करियर बनाना है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें और उसको करनी पड़ेंगी अपने प्रोफेशन में अच्छा बनने के लिए देखिए प्रोफेशन में अगर अच्छा बनना चाहता है वो तो उसको अपने कोर्स से संबंधित एलएलबी कोर्स से संबंधित जितने भी विषय हैं जहाँ तक राजस्थान विश्वविद्यालय का विषय है वहाँ पे तीन साल का एक कोर्स होता है एलएलबी एल थ्री ईयर प्रत्येक साल के अंदर नौ सब्जेक्ट आपके होते हैं सेकेंड ईयर में भी दूसरे वर्ष में भी नो सब्जेक्ट होते हैं तृतीय वर्ष में भी आपके नो सब्जेक्ट होते हैं इस प्रकार 27 विषय उसके एलएलबी एल थ्री ईयर के अंदर उसको पढ़ाए जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं इनके अंदर आपको फैमिली लो जिसके अंदर हिंदू लो और मुस्लिम लो आ गया भारत का संविधान हो गया पी जैसा मैंने आपको बताया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन उसको दायर करने के बारे में या कौन दायर कर सकता है किस प्रकार दायर कर सकता है उसकी प्रक्रिया और भी कानूनी कानूनी जो अन्य पेचीदगियाँ हैं उनको उनका समाधान निकालने के लिए अन्य कई विषय जोड़े गए हैं जिनके द्वारा वो एक अपनी योग्यता को समाज के सामने रख सकता है और जहां तक करियर की बात है मैंने बताया था कि इसमें जुडिशल सर्विस में बच्चा जा सकता है उसके अलावा वो न्यायालय में रह किसी पक्षकार का भी एज ए वकील के रूप में पक्षकार के पक्ष को न्यायालय के समक्ष रख सकता है चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो जी इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एल ए का कोर्स है लीगल एडवाइज़र का और इसके अलावा अगर बच्चे का इंटरेस्ट प्रैक्टिस में भी नहीं है जुडिशल सर्विस में भी नहीं जाना चाहता या लीगल एडवाइज़र भी नहीं बनना चाहता तो इस प्रकार वो अपना समाज सुधार की तरफ एक कदम अग्रसर कर सकता है कि समाज को मैं सुधारूँगा इस समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयाँ हैं उनको मैं अच्छे से न्यायालय के समक्ष रखूंगा तो एक वो भी एक अपना एक समाज सुधारक का एक कार्य वो कर सकता है अलग से रह अगर वो इन प्रोफेशंस में से किसी प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता तो एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे कि हर साल में नौ सब्जेक्ट तीन साल में सत्तावीस सब्जेक्ट आपने बोला तो इसमें क्लियर कैसे हम लोग कर सकते हैं क्या नौ के नौ पूरे ही क्लियर करने होते हैं देखिए जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक साल में नौ सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट हर विषय के सौ नंबर होते हैं इस प्रकार से सौ नंबरों को अगर हम नौ विषयों में बांटा जाए तो 900 नंबर का हमारा पेपर होता है हमको मिनिमम कम से कम एलएलबी कोर्स करने के लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिक्स कर रखा है शर्त निर्धारित कर रखी है वो कर रखी है 48 एट परसेंट यानी 48 परसेंट जब आपके नंबर आएंगे प्रथम वर्ष में तभी आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर सकते, सकते हो अच्छा। अगर हम 48 परसेंट नंबर की बात करें तो हो गए हमारे 900 में से 432 सौ बत्तीस नंबर जब हम तीनों साल कम से कम 432, 432, 432, 432 नंबर लाते हैं तो एज ए एडवोकेट हम एनरोल करवा सकते हैं जहां कहीं हम प्रैक्टिस करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में या जोधपुर हाई कोर्ट में कहीं पर भी हम अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं लेकिन प्रत्येक वर्ष में आपको अड़तालीस नंबर यानी चार नंबर लाने आवश्यक होते हैं ओके okay, डॉक्टर सुनील शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को आज का इस प्रोग्राम में एलएलबी कोर्स करने से क्या फ़ायदा होता है कौन कर सकता है और कितने समय का होता है कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारी डिटेल्स आपने बताई हैं आशा अच्छा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को पूरा समझ में आ गया होगा कि मुझे एल करना है तो कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम पास आउट हो सकते हैं वो भी आपने बताया और प्रोफेशन के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं और समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ ये सारी बातें हमारे विद्यार्थियों को अपने जीवन में बहुत बड़ा काम आएगा तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए जी सर्वप्रथम मैंने इस प्रोफेशन में आने की कल्पना मैंने भी नहीं की थी <laughs> जी क्योंकि मैंने बीएससी किया मैं एक साइंस का विद्यार्थी था <laughs> बायोटेक्नोलॉजी से था मैं जी तो इस प्रकार से इस सेक्टर में आने का मेरा कोई विचार नहीं था लेकिन जब मुझे लगा कि कानून की शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है इसके द्वारा हम सर्वप्रथम हमारे अधिकारों को जानते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं हम समाज में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इसके लिए मुझे लगा कि मुझे कानून की पढ़ाई में करनी चाहिए इसके लिए मैंने एल का कोर्स चुना थ्री ईयर का और मैंने एल का थ्री ईयर कोर्स किया फिर मुझे लगा कि मुझे ये शिक्षा औरों को भी देनी चाहिए औरों को भी बताना चाहिए कि कोर्स कितना बेनिफिशियल कितना उपयुक्त है इसके बाद फिर मैंने एलएलएम किया अच्छा और एलएलएम <laughs> करने के पश्चात मुझे मेरा इंटरेस्ट कम नहीं हुआ मेरा और पढ़ने की इच्छा हुई अच्छा इसलिए मैंने पीएचडी एच किया <laughs> क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए खास एक मोटिवेशन या एक संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि आज के समाज में जितने भी व्याप्त बुराइयां हैं ये हम सभी लोगों को पता है समाज किस कदर या राजनीति किस प्रकार आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही हैं हर व्यक्ति हर विद्यार्थी अपने अधिकारों को जाने समझें और कानून की शिक्षा प्राप्त करके समाज में व्याप्त इन बुराइयों का डटकर सामना करें डटकर मुकाबला करें ऐसे लोगों को सबक सिखाएँ जो आम जनता को परेशान करने के नियत से इस प्रकार के कानून पास करवा लेते हैं जो कि आम आम लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी, खड़ी हो जाती है तो मैं चाहता हूं इन समस्याओं का समाधान करने, करने की वो कोशिश की जानी चाहिए जी डॉक्टर सुनील शर्मा जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया हमारे विद्यार्थी मित्रों को और इतनी अच्छी जानकारी एल कोर्स के बारे में आपने बताया है थैंक यू सो मच हमारे साथ इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर अगले हफ्ते करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ खम गणी नमस्ते सलाम सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी रि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर में रास्ता छोड़ा पर पत्ने सीस झुकाया भोला है सीने अपने फौलादी है भाए भोला दी है सीने अपने भोला दी है भाए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 साथी हाथ बढ़ाना साथी धीरे साथी हाथ बढ़ाना साथी धीरे साथी हाथ बढ़ाना साथी धीरे मेहनत अपने लेख की रेखा क्या करना गल भैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना दुख दुखी अपना दुखी अपना दुखी अपना दुख दुखी दुख अपनी मंजिल मंजिल अपना अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना में आ, साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ धाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी, हाथ बढ़ाना, साथी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 बहाना एक गाठक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बहाना साथी हाथ